श्री रामकृष्ण बचनामृत पंद्रह जून अठारह सौ तिरासी परिच्छेद चालीस तिब्र वैराग्य पाप पुण्य संसार व्याधि की महोसरी सन्यास एक भक्त महाराज फिर उपाय क्या है श्री रामकृष्ण उपाय है यदि तीव्र वैराग्य हो तो हो सकता है जिसे मिथ्या समझते हो उसे हठपूर्वक उसी समय त्याग दो जिस समय मैं बहुत बीमार था गंगा प्रसाद सेन के पास लोग मुझे ले गए गंगा प्रसाद ने कहा यह औषधि खानी पड़ेगी पर जल नहीं पी सकते हाँ अनार का रस पी सकते हो सब लोगों ने सोचा कि बिना जल पिए मैं कैसे रह सकता हूँ मैंने निश्चय किया कि अब जल न पीऊँगा मैं परमहंस हूँ मैं बतख थोड़े ही हूँ मैं तो राजंस हूँ दूध पिया करूँगा कुछ काल निर्जन में रहना पड़ता है खेल के समय पाला छू लेने पर फिर भय नहीं रहता सोना हो जाने पर जहाँ जी चाहे रहो निर्जन में रहकर यदि भक्ति मिली तो और भगवान मिल मिल चुके हो, तो फिर संसार में भी रह सकते हो राकाल के पिता के प्रति इसीलिए तो लड़कों को यहाँ रहने के लिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़े दिन रहने पर भगवान में भक्ति होगी उसके बाद सहज ही संसार में जाकर रह सकेंगे एक भक्त यदि ईश्वर ही सब कुछ करते हैं तो फिर लोग भला और बुरा पाप और पुण्य यह सब क्यों कहते हैं तब तो पाप भी उन्हीं की इच्छा से होता है राखाव के पिता के ससुर उनकी इच्छा को हम कैसे समझें श्री रामकृष्ण पाप और पुण्य है पर वे स्वयं निर्लिप्त हैं वायु में सुगंध भी है और दुर्गंध भी परंतु वायु स्वयं निर्लिप्त है ईश्वर की सृष्टि ऐसी ही है भला बुरा सत्य सत असत दोनों हैं। जैसे पेड़ों में कोई आम का पेड़ है कोई कटहल का कोई किसी और चीज़ का देखो ना, दुष्ट आदमियों की भी आवश्यकता है जिस तालुके की प्रजा उदंड होती है वहाँ एक दुष्ट आदमी भेजना पड़ता है तब कहीं तालुके का ठीक शासन होता है फिर गृहस्थाश्रम के संबंध में बात चली श्री राम कृष्ण भक्तों से बात यह है संसार करने पर मन की शक्ति का अपव्यय होता है इस अपव्यय से जो हानि होती है वह तभी पूरी हो सकती है जब कोई संन्यास ले पिता प्रथम जन्मदाता है उसके बाद द्वितीय जन्म उपनयन के समय होता है एक बार फिर जन्म होता है संन्यास के समय कामनी और कांचन ये ही दो विघ्न है स्त्री की आसक्ति पुरुष को ईश्वर के मार्ग से डिगा देती है किस तरह पतन होता है यह पुरुष नहीं जान सकता किले के अंदर जाते समय यह बिल्कुल न जान सका कि ढालू रास्ते से जा रहा हूं। जब किले के अंदर गाड़ी पहुंची, तो मालूम हुआ कि कितने नीचे आ गया हूं। स्त्रियां पुरुषों को कुछ नहीं समझने देती कप्तान कहता है मेरी स्त्री ज्ञानी है भूत जिस पर सवार होता है वह नहीं जानता कि भूत सवार है वह कहता है कि मैं आनंद में हूँ सभी निस्तब्ध हैं श्री राम कृष्ण संसार में केवल काम का ही नहीं क्रोध का भी भय है कामना के मार्ग में रुकावट होने से ही क्रोध पैदा हो जाता है मास्टर भोजन करते समय मेरी थाली से बिल्ली कुछ खाना उठा लेने को बढ़ती है मैं कुछ नहीं बोल सकता श्री राम कृष्ण क्यों एक बार मारते क्यों नहीं उसमें क्या दोष है गृहस्थ को फुफकारना चाहिए पर बस विष न उगलना चाहिए किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए पर शत्रुओं के हाथ से बचने के लिए क्रोध का आभास दिखलाना चाहिए नहीं तो शत्रु आकर उसे हानि पहुंचाएंगे पर त्यागी के लिए फुफकारने की भी आवश्यकता नहीं है एक भक्त महाराज संसार में रहकर भगवान को पाना बड़ा ही कठिन देखता हूँ कितने आदमी ऐसे हो सकते हैं ऐसा तो कोई देखने में नहीं आता श्री राम कृष्ण क्यों नहीं होगा उधर सुना है कि एक दिप्ति है बड़ा अच्छा आदमी है प्रताप सिंह उनका नाम है दानशीलता ईश्वर की भक्ति आदि बहुत से गुण उसमें हैं मुझे लेने के लिए आदमी भेजा था ऐसे लोग भी तो हैं